Ano sho talk Suno bhai saath ho Songs of Kabir number 4 महादुखी संसार में में भागे के लोक नौ खंड गुरुते कर सके गुरु करे करो हो गुरु समान नहीं जाचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा दीना दान गुरु कुम्हार शिश कुम रहे गड़गड़ काढ़े खूट अंतर हाथ सहार बाहर बाहे गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान कहे कबीर तारदास को तीन लोक जय नाम गुरु गोविंद दो खड़े काको लाल पाम बड़ी हारी गुरु आपने गोविंद दियो बता रूठे, है गुरु नहीं इसका अर्थ हमें की कृपा है गुरु पूर्वी चेतना की खोज पश्चिम की भाषाओं में गुरु जैसा कोई शब्द भी नहीं शिक्षक है अध्यापक है आचार्य है पर गुरु जैसा कोई शब्द नहीं पहले तो गुरु शब्द को समझ लें क्योंकि बड़े सूक्ष्म भाव उसमें समाहित शिक्षक तो वह है जो ज्ञान दे जिससे हम कुछ सीख लें स्मृति बढ़े जानकारी बढ़े गुरु शिक्षक नहीं वो ज्ञान नहीं देता उससे तुम्हारी जानकारी भी नहीं बढ़ेगी ठीक उल्टा ही है गुरु शिक्षक से वो तुम्हारा सारा ज्ञान छीन लेता है वो तुम्हारी स्मृति को गिरा देने के लिए उपाय बताता है वो पहले तुम्हें परम अज्ञानी बना देता है क्योंकि जैसे ही तुम परम अज्ञान की प्रतीति से भर जाओ वैसे ही परमात्मा के द्वार खुल जाते क्योंकि वे द्वार उसके लिए ही खुलते हैं जो नहीं जानता है जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ बस उसी के लिए वे द्वार खुलते हैं और जिसे ख्याल है कि मैं जानता हूँ उसके लिए परमात्मा के द्वार सदा बन थे परमात्मा के कारण नहीं उसके जानने की भ्रांति के कारण इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है कि मैं जानता हूं क्या जानते हैं आप जो भी जानते हैं कचरा है वो कचरा भी अपना नहीं है वो भी उधार है वो भी किसी से सीखा है इस कचरे के बोध को हम पांडित्य कहते हैं इस बोझ को हम ढोते रहें ये पत्थर की तरह हमारी छाती पर बढ़ता जाएगा लेकिन ये बोझ कभी पंख नहीं बन सकता इससे तुम परमात्मा के आकाश में उड़ना सकोगे इससे मोक्ष मोक्ष का कोई भी संबंध नहीं क्योंकि मोक्ष के लिए तो निर्भर होना जरूरी सब बोझ हट जाए तो ही पंख उन्मुक्त आकाश में प्रवेश कर सकते और ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं तुम जानते हो वही तुम्हारी मुसीबत वही तुम्हारा बंधन है और अहंकार जल्दी मान लेता है कि मैं जानता हूं क्योंकि अहंकार को यह मानना कि मैं अज्ञानी हूं बड़ी पीड़ा से भरी बात है इसलिए सुकरात ने कहा है जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो पहली बात तो यही जानता है कि मैं नहीं जानता हूं तब द्वार खुलते वे द्वार भी ज्ञान के नहीं वे द्वार भी अनुभव के जब कोई अनुभव कर लेता है कि मैं नहीं जानता हूं तभी तो शिष्य होने की क्षमता आती है अगर थोड़ी सी भी समझ लेके तुम मेरे पास आए हो तो तुम ना समझ ही वापस लौट जाओगे तुम्हारी समझ ही तो बाधा हो जाएगी तुम मुझे मौका ही न दोगे कि मैं तुम्हारे भीतर जा सकू दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी है समझदारी का हटना जरूरी है तुम जो भी जानते हो उसका हटना जरूरी है क्योंकि एक बात तो तय है कि तुम्हारे जानने से ना तो तुम्हें सत्य मिला ना तुम्हें जीवन मिला ना तुम्हें प्रकाश मिला इस जानने से तुमने पाया क्या है इस जानने से तुमने सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं पाया है इस जानने से ये अकड़ मिली कि मैं जानता हूं और यह अकड़ बिल्कुल थोथी और ये अकड़ वैसी है जिससे रस्सी जल जाए उसमें अकल होती है इस अकल में कोई शक्ति भी नहीं है क्योंकि इस जानने से कुछ भी तो जीवन सघन नहीं होता प्रगाढ़ नहीं होता इस जानने से तुम कहीं भी तो पहुंचते नहीं हो इस जानने से ही उल्टे तुम भटकते हो न जानने वाला बैठ जाएगा चलेगा नहीं क्योंकि वो कहेगा मुझे पता नहीं कहाँ जाऊं रास्ता कहाँ मुझे पता नहीं मंजिल कहाँ मुझे पता नहीं तो उचित यह है कि बैठ ही जाऊं जब तक पता नहीं कम से कम न जानने वाला भटकेगा नहीं जानने वाले के पास नक्शे जानकारी वो उनकी वजह से बड़ी यात्राओं पे निकल जाता है और जितनी लंबी यात्रा पर तुम जाओगे उतने ही स्वयं से दूर निकल जाओगे अज्ञानी बैठ जाएगा बैठ के ही पालेगा क्योंकि जिससे तुम खोज रहे हो वो भीतर छिपा है वो कहीं बाहर होता तो नक्शे सांस दे सकते थे शास्त्र काम आ सकते थे कोई शास्त्र काम ना आएगा शिक्षक शास्त्रों को हस्तांतरित करता है समाज ने जो जानकारी इकट्ठी की है सदियों सदियों में शिक्षक उसको नई पीढ़ी को देता है शिक्षक कड़ी है दो पीढ़ियों के बीच में गुरु शिक्षक नहीं गुरु हमेशा जो भी तुम्हें समाज ने दिया है उसे छीन लेता है और तुम्हें समाज मुक्त कर देता है गुरु तुम्हें ज्ञान से मुक्त करता है उस तथाकथित ज्ञान से जिससे तुम भरे हो गुरु तुम्हें निर्भर करता है इसलिए गुरु के पास सीखने नहीं जाना पड़ता गुरु के पास अन सीखने जाना पड़ता है श्री रमन को किसी ने कहा मुझे कुछ सिखाए कुछ शिक्षा दें रमन का तो फिर कहीं और जाओ यहां तो अनलर्निंग अन सीखना करना हो तो ही आओ यहां तो हम मिटाते हैं पहुँचते हैं यहाँ हम तुम्हारे चेतना के आकाश पर कुछ लिखना नहीं चाहते काफी लिख गया है उसी को साफ करना चाहते हैं यहां हम तुम्हें खाली करेंगे भरेंगे नहीं भरे तो तुम काफी हो वही तो तुम्हारी विपदा है लेकिन विपत्तियों को तुम संपत्ति समझते हो तुम और भरने को उत्सुक तुम सोचते हो शायद मैं इसलिए भटक रहा हूं कि मेरा बराव कम है तुम सोचते हो शायद मैं इसलिए भटक रहा हूं कि थोड़ी जानकारी कम है और थोड़ी जानकारी आ जाए तो पहुंच जाऊंगा नहीं तुम पहुंचोगे तुम्हारी जानकारी को ही तो कबीर कहते हैं काहे की कुसलात कर दीपक कुंभे पड़े कैसी तुम्हारी कुशलता कैसा तुम्हारा जानना पड़े हो कुए में और कहते हो हाथ में दिया है हाथ में दिया था तो तुम कुए में कैसे गिरे और कुएं में गिर गए हो तो हाथ में बुझा दिया होगा बुझे दिए को भी हम दिया ही कहते बुझे ज्ञान को भी हम ज्ञान ही कहते एक तो कबीर का ज्ञान है वो जलता हुआ दिया है और एक पंडित का ज्ञान है वो बुझा हुआ दिया है दोनों को हम दिया कहते हैं बुझे को दिया कहना नहीं चाहिए भाषा की भूल है उधार ज्ञान को ज्ञान कहना नहीं चाहिए भाषा की भूल है लेकिन अपना ज्ञान तो कभी कभी घटित होता है करोड़ों में तो एक को छोड़कर बाकी का क्या होगा वे बाकी भी मानना चाहते हैं कि ज्ञानी है उस मानने से बड़ी तरक्ति मिलती उस मानने से कुछ भी नहीं मिलता सिर्फ एक तरप्ती मिलती है कि मैं भी जानता हूं पंडित से ज्यादा भ्रांत आदमी तुम कहीं ना पा सकोगे इसलिए मैं निरंतर कहता हूं पापी भी उस तक पहुंच जाए पंडित नहीं पहुंच पाता ऐसा कभी सुना नहीं कि पंडित मोक्ष गया हो पापी तो कुछ पहुंचे पंडित नहीं पहुंचा है क्योंकि पंडित सबसे बड़ा पाप है बाकी सब पाप छोटे एक चोर है उसने किसी का धन चुरा लिया ये पाप है ये पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि धन मिट्टी है और ये पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि कितना धन चुराया होगा और ये पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि धन को चुराने वाले को ये लगता ही रहता है कि मैंने बुरा किया उसके अहंकार की भरती नहीं होती इससे अहंकार में कांटा छिपता है फिर एक आदमी ने ज्ञान चुरा लिया पंडित यानी जिसने ज्ञान चुरा लिया पंडित चोर है लेकिन अकल उसकी ऐसी जैसे वो साहूकार हो और जो उसने चुराया है वो ज्यादा सूक्ष्म और कहीं कांटा भी नहीं छिप छिपता कि मैंने चोरी किए चोर को तो कांटा छिपता है वही कांटा उसे मोक्ष ले जा सकता है पंडित को कांटा भी नहीं छिपता पंडित तो फूल पर सवार है वही फूल उसे डुबाएगा वही संघातक तो पहली बात गुरु ज्ञान देता नहीं तुम्हारे ज्ञान को छीन लेता है गुरु तुम्हें भरता नहीं खाली करता है गुरु तुम्हें शून्य बनाता है क्योंकि शून्य में ही पूर्ण का आगमन हो सकता है गुरु तुम्हें खाली करता है ताकि परमात्मा के लिए जगह हो सके इसलिए गुरु और शिक्षक में बुनियादी भेद है दूसरी बात शिक्षक शब्द का प्रयोग करेगा क्योंकि शब्द ही वहां माध्यम है कुछ भी कहना हो कुछ भी देना हो कुछ भी ज्ञान हस्तांतरित करना हो तो शब्द ही माध्यम है गुरु शब्द का उपयोग करेगा लेकिन भलीभांति जानते हुए कि शब्द केवल भूमि का है सत्य उससे दिया नहीं जा सकता शिक्षक शब्द पर पूरा हो जाता है गुरु निश्द पर पूरा होता है गुरु भी शब्द से शुरू करता है इसलिए भ्रांति का डर है कि हम शिक्षक को गुरु समझ लें गुरु को शिक्षक समझ लें शब्द से शुरू करना ही होगा क्योंकि तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है तुम अगर बीमार हो तो औषधि से शुरू करना पड़ेगा लेकिन औषधि अंत नहीं स्वास्थ्य अंत है और स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि जहां औषधि की कोई जरूरत ना रह जाए तुम बीमार हो शब्दों से बीमार हो शब्द से ही शुरू करना पड़ेगा लेकिन लक्ष्य होगा निशब्द शिक्षक शब्द ही से शुरू करता है शब्द ही लक्ष्य गुरु शब्द से शुरू करता है लेकिन शब्द लक्ष्य नहीं निशब्द गुरु शब्द का उपयोग करता है तुम्हारे शब्दों के निषेध के लिए एक कांटा लगा हो तो हम दूसरे कांटे से पहले कांटे को निकालते हैं गुरु शब्द का ऐसा ही उपयोग करता है शब्द के कांटे लगे हैं दूसरे शब्दों के कांटों से उन्हें निकालता है लेकिन गुरु तुम्हारे पीछे छूट गए घाव में नए कांटे को नहीं रख देता कि ये कांटा बड़ा प्यारा है कि इस कांटे ने बड़ी कृपा की कि इसी कांटे की वजह से पुराना कांटा निकला शिक्षक तुम्हारे भीतर कांटों को चुभाया चला जाता है तुम जितना जानकार हो जाते हो उतना ही जानना मुश्किल हो जाता है तुम जितने समझदार हो जाते हो उतनी ही समझ मुश्किल हो जाती है गुरु तुम्हारे एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालता है फिर कहता है दोनों कांटे फेंक दो तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओ तुम कांटे से शून्य हो जाओ लक्ष्य निशब्द है शून्य शिक्षक से एक संबंध बनता है वो संबंध बुद्धि का है वो संबंध दो सिरों का है हृदय का नहीं हृदय से शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है गुरु से जो संबंध बनता है वो दो बुद्धियों का नहीं वो दो हृदयों का है इसलिए पश्चिम के लोग समझ ही नहीं पाते कि गुरु के प्रति श्रद्धा की क्या जरूरत है सीखना है गुरु एक टेक्नीशियन है जानकार है उससे सीख लो बात खत्म हो गई श्रद्धा का कहां सवाल है खास बुद्धि का ही संबंध होता गुरु से तो पश्चिम ठीक कहता है सीख लिया धन्यवाद दे दिया फीस चुका दी बात खत्म हो गई जिससे रास्ते पे तुम किसी से पूछ लेते हो कि स्टेशन का मार्ग कहां है श्रद्धा की कोई जरूरत मार्ग बता दिया धन्यवाद दे दिया चुकता हो तुम अपनी राह चले गए तुम्हारा बताने वाला अपनी राह चला गया न तो वो अपेक्षा करता है कि तुम उस पर श्रद्धा रखो समर्पण करो न तुम सोच सकते हो कि इतनी सी बात पूछने के लिए कोई श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है तुमने पूछ लिया ईश्वर कहाँ है गुरु ने बता दिया तुमने पूछ लिया ध्यान कैसे करें गुरु ने बता दिया तुमने धन्यवाद दे दिया भेंट दे दी अपने घर चले गए बात समाप्त हो गई शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध व्यवसायिक है वहां श्रद्धा की कोई भी जरूरत नहीं इसलिए अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों से श्रद्धा की अपेक्षा करते हो तो भ्रांति में यह हो नहीं सकता लेकिन पूरब की परंपरा की वजह से उनके मन में ये भ्रांति बनी क्योंकि पूरब में गुरु को आदर था श्रद्धा थी वो सोचते हैं वो भी गुरु हैं उनके लिए श्रद्धा और आदर होना चाहिए नहीं वो गुरु हैं नहीं विद्यार्थी शिष्य नहीं शिक्षक गुरु नहीं विद्यार्थी फीस चुका रहा है धन्यवाद दे देगा बात खत्म हो गई शिक्षक से कोई हार्दिक संबंध नहीं है हो नहीं सकता लेकिन भारत में गुरु के प्रति सम्मान का भाव इतना पुराना है कि विश्वविद्यालय का शिक्षक भी सोचता है कि मैं गुरु बिना इस बात की फिक्र किए कि, कि गुरु की गुरुता कहां बिना इस बात की चिंता किए कि गुरु होना साधारण आदमी के बस की बात नहीं क्योंकि गुरु तो वही हो सकता है जो उस गुरुता को उपलब्ध हो गया जो अंतिम महिमा को उपलब्ध हो गया जिसने परम सत्य को जान लिया वही गुरु हो सकता है जिसको जानने को कुछ शेष ना रहा जिसके होने में अंतिम घटना घट गट गई जो समाधिस्थ हुआ जिसकी परमात्मा पारदर्शी हो गया जो परमात्मा से एक हो गया जिसमें वह परमात्मा में रत्ती भर भेद ना रहा गुरु वह है शिक्षक और विद्यार्थी में जो फर्क है वो परिमाण का है मात्रा का है गुण का नहीं क्वालिटेटिव नहीं है क्वांटिटेटिव है गुरु थोड़ा ज्यादा जानता है शिष्य थोड़ा कम जानता है ऐसा आप सोचते नहीं गुरु और शिष्य के बीच जो भेद है कम ज्यादा का नहीं गुरु और शिष्य के बीच मात्रा का भेद नहीं है गुण का भेद है गुरु कहीं और है शिष्य कहीं और है दो अलग लोकों में उनका निवास है दो अलग आयाम में वे जीते हैं उनका अस्तित्व भिन्न है जैसे लेकिन विश्वविद्यालय का शिक्षक और उसका विद्यार्थी उनमें जो अंतर है वो मात्रा का है शिक्षक थोड़ा ज्यादा जानता है विद्यार्थी थोड़ा कम और इसलिए अगर विद्यार्थी थोड़ा कुशल हो तो कोई कठिनाई नहीं कि शिक्षक से ज्यादा जान सके कोई भी कठिनाई नहीं मात्रा का ही फर्क है तो जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वह अक्सर शिक्षक से ज्यादा जान लेता है थोड़ी प्रतिभा थोड़ा श्रम बस इतनी ही बात है और आज नहीं जानता तो कल जान लेगा शिक्षक एमए का उपाधि लिए हुए है विद्यार्थी कल एमए की उपाधि ले लेगा तो जो फासला है वो मात्रा का है गुण का नहीं जहां तक बीइंग का आत्मा का सवाल है दोनों एक जैसे जहां तक स्मृति का सवाल है दोनों में फर्क है एक के पास ज्यादा एक के पास कम लेकिन इसमें गुणवत्ता क्या है गुरुता क्या है गुरु और शिष्य के बीच जो फासला है वो क्वालिटेटिव है वो गुण का है गुरु कहीं और शिष्य कहीं और ये मात्रा का भेद नहीं है यह तो पूरा का पूरा शिष्य का जब रूपांतरण होगा तभी यह भेद टूटेगा ये भेद सीखने से टूटने वाला नहीं है जन्मों जन्मों तक शिष्य सीखता रहे तो भी टूटेगा नहीं और यह भी हो सकता है कि जानकारी की दुनिया में गुरु से ज्यादा भी जान ले तो भी नहीं टूटेगा इसमें क्या कठिनाई है बुद्ध से ज्यादा कोई भी जान सकता है सच तो यह है कि आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी बुद्ध से ज्यादा जानता है कबीर की जानकारी क्या है कबीर से ज्यादा तो कोई भी जानता है कबीर को न तो पता था आइंस्टीन का न पता था हेजनबर्ग का न कबीर को पता था हिरोशिमा नागासाकी में गिरने वाले एटम बम का कबीर को पता ही क्या था अगर पते की ही बात पूछते हो तो कबीर को अगर मैट्रिक की परीक्षा में बिठा दो तो तुम सोचते हो एकदम पास हो जाएंगे ट्यूटर रखना पड़ेंगे और सालों मेहनत करनी पड़ेगी तब पास हो पाएंगे फिर भी पक्का नहीं है जानकारी का सवाल ही नहीं लेकिन तुम जन्मों जन्मों तक पढ़ते रहो लिखते रहो उपाधियां इकट्ठी करते रहो 25 उपाधियां इकट्ठी कर लो विश्वविद्यालय तुम्हें सम्मानित करें डिलिट से तो भी तुम कबीर का एक कण भी न पा सकोगे तुम्हारी तो बात दूर तुम्हारा आइंस्टीन भी कबीर के एक कण को नहीं पा सकता आइंस्टीन भी मरते वक्त इसी पीड़ा से मरता है कि मैं बिना कुछ जाने मर रहा यह रहस्य जगत का अछूता रह गया और आइंस्टीन कितना जानता है मनस्वित कहते हैं कि आइंस्टीन जितना जानता है शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतना किसी आदमी ने कभी नहीं जाना जानकारी का जहां तक संबंध खुद आइंस्टीन चकित था कि इतनी जानकारी मेरे भीतर बनी कैसे रहती तो मरते वक्त वसीयत कर गया कि मेरे सिर की वैज्ञानिक जांच की जाए मस्तिष्क तो मस्तिष्क प्रयोगशाला में रखा हुआ है और जांच चल रही अनूठा मस्तिष्क है उसकी जानकारी बड़ी लेकिन आत्मा आत्मा वही है जहां तुम्हारी है, उसमें कोई फर्क नहीं तो दो बातें ख्याल कर ले एक तो जानकारी का गुणात्मक परिमाणात्मक विस्तार और एक आत्मा का गुणात्मक विस्तार कबीर के पास कुछ भी नहीं है जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे पास मकान बड़ा कबीर से तुम्हारे पास दुकान बड़ी कबीर से तुम्हारे पास स्मृति बड़ी कबीर से तुम्हारे पास अनुभव भी बड़ा कबीर से फिर भी कबीर तुमसे बड़े और तुम जन्मों जन्मों तक इसी यात्रा में चलते रहो जिसमें चल रहे हो तो तुम कबीर के पैर के कण धूल को भी ना पा सकोगे मामला क्या है कबीर किसी और आयाम में आत्मा अस्तित्व बींग दो आयाम ध्यान रख ले नोइंग जानकारी और बींग अस्तित्व होना ये कबीर और बुद्ध और क्राइस्ट और कृष्ण को हम जो इतना सम्मान देते हैं जो इतनी श्रद्धा देते हैं इनकी जानकारी के कारण नहीं इनके अस्तित्व की शुद्धि के कारण इनके होने का ढंग और है इनके होने का ढंग हमसे बिल्कुल ही भिन्न है ये हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं किसी और लोक के निवासी इसलिए हम इस तरह के पुरुषों को अवतार कहे अवतार का मतलब है कि वह हमारे बीच है लेकिन हमसे पैदा नहीं हुए अवतार का मतलब है हमारे बीच है लेकिन उनका आना किसी पार के लोक से हुआ है जैसे अंधेरे कमरे में छोटा सा छिद्र छप्पर में और सूरज की किरण उतरती है वो अवतरण है वो किरण भी वही है अंधेरे के भरे कमरे में जहां अंधेरा है वही वो किरण भी है दोनों के होने का ऊपरी ढंग एक सा है लेकिन भीतरी ढंग बहुत भिन्न है कहा अंधेरा कहा किरण बिल्कुल विपरीत है किरण आती है सूर्य के लोक से वो अवतरण अंधेरा इस पृथ्वी का है वो कहीं से भी नहीं आता वो सदा यहीं है किरण आके उसको तोड़ देती किरण चली जाती है, फिर वो अपनी जगह ले लेता वो कहीं आता जाता नहीं अंधेरे में कोई गति नहीं अंधेरे में कोई विकास नहीं अंधेरे में कोई रूपांतरण नहीं बस अंधेरा जैसा करता ऐसा बना रहता अंधेरे से ज्यादा मृत तुम कोई और चीज ना पा सकोगे पत्थर भी थोड़ा हिलता डुलता है पहाड़ भी सरकते हैं महाद्वीप भी यात्रा करते हैं पहाड़ भी बढ़ते हैं छोटे बड़े होते उनमें भी गति है और जीवन है अंधकार इस जगत में सबसे भयंकर मृत्यु है इसलिए हम सारी दुनिया में मृत्यु को अंधकार की तरह चित्रित करते हैं यमदूत हो मृत्यु के देवता उनको हम काला चित्रित करते हैं उसके पीछे कारण है क्योंकि अंधेरे से ज्यादा जीवन शून्य और कुछ भी नहीं वो हिलता डुलता भी नहीं बढ़ता घटता भी नहीं बस वैसी का वैसा पड़ा है जहां के तहा किरणें आती हैं छेद देती हैं किरणें चली जाती हैं वो फिर वापस घना हो जाता है अपनी जगह अवतरण कहते हैं हम उस घटना को कि कोई हमारे पड़ोस में ही बैठा हो फिर भी हमारे पास ना हो कबीर तुम्हारे पास ही बैठे हो तो भी तुम्हारे पास नहीं परमात्मा के पास तुमसे बहुत दूर ये उनके परमात्मा के पास होना ही उनकी महत्ता है तो गुरु और शिष्य के बीच गुणात्मक भेद शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परिमाणात्मक भेद शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किसी तरह की श्रद्धा अपेक्षित नहीं है गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं क्योंकि गुरु और शिष्य हृदय से जुड़े हैं हृदय यानी प्रेम और प्रेम का जो परम रूप है उसका नाम है श्रद्धा प्रेम का जो शुद्धतम रूप है उसका नाम है श्रद्धा जहां वासना खो गई बिल्कुल प्रेम का जो निकृष्ट रूप है वो है काम तो प्रेम के तीन रूप हैं एक काम वो निकृष्ट रूप है जहां प्रेम नाम मात्र को है एक प्रतिशत निन्यानबे प्रतिशत वासना है। फिर एक मध्य का तल है जहां पचास पचास प्रतिशत है जहां प्रेम और वासना बराबर बराबर है हमारे जीवन में अगर हमें इस दूसरे प्रेम का भी पता चल जाए तो बहुत बड़ी घटना है, फिर एक तीसरी घटना है जहां वासना एक प्रतिशत रह गई और प्रेम निन्यानबे प्रतिशत है उस अवस्था का नाम श्रद्धा है कौन सी वासना बचती है श्रद्धा में एक प्रतिशत मुक्त होने की वासना बस निन्यानबे प्रतिशत जहां वासना है और एक प्रतिशत प्रेम वहां कौन सा प्रेम है बंधने का प्रेम किसी से बंधे हुए होने की आकांक्षा एक प्रतिशत प्रेम है बंधन का अकेले होने में डर है किसी से बंधा रहूं कोई संगी साथी हो निन्यानबे प्रतिशत शोषण है बस वो एक प्रतिशत प्रेम है कि बंधा रहूं बंधन इसलिए हम अगर विवाह को बंधन कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। बस वह उतनी प्रेम है जितनी रस्सी बांधने के लिए जरूरी है बाकी निन्यानवे प्रतिशत एक दूसरे का शोषण श्रद्धा में शोषण बिल्कुल खो गया बस एक प्रतिशत वासना बची है और वो वासना इतनी ही है कि उतनी देर तक बंधा रहू जितनी देर तक मुक्ति का मार्ग ना मिल जाए जैसे मुक्ति का मार्ग मिला मुक्ति की घटना घटी वो बंधन भी टूट जाता है शिष्य उसी क्षण गुरु हो जाता है श्रद्धा का अर्थ है अन्य प्रेम अब थोड़ा समझ लेना जरूरी है जहां वासना होती है वहां तो कारण भी होता है कारण की वजह ही हम प्रेम करते हैं एक स्त्री सुंदर है उसके व्यक्तित्व से हमारा मेल खाता उसकी आंखें हमें पसंद हैं, उसकी वाणी मधुर है कारण प्रेम सदा नहीं रह सकता है, क्योंकि कारण कल खो जाएंगे स्त्री बूढ़ी होगी वाणी करकश हो जाएगी चेहरा दीनहीन हो जाएगा चमड़ी सुकड़ जाएगी सौंदर्य खो जाएगा तब कैसे प्रेम टिकेगा क्योंकि कारण से था कारण खो गए इसलिए अक्सर प्रेम शुरू तो होता है लेकिन टिकता नहीं फिर हम ढोते फिर हम सिर्फ अभिनय करते हैं वास्तविक तो कभी का खो गया होता लेकिन यह मानने में भी पीड़ा होती है कि अब प्रेम नहीं है तो हम उसको संभाल के चलते हैं एक दूसरे को धोखा देते रहते इसलिए हमारी जिंदगी में इतना धोखा है क्योंकि जहां प्रेम भी धोखा होगा वहां और क्या होगा जो धोखा ना हो श्रद्धा अकारण है प्रेम में तो कारण है क्योंकि वासना है निन्यानवे प्रतिशत श्रद्धा तो बिल्कुल अकारण होगी क्योंकि एक प्रतिशत वासना है वो मुक्त होने की वासना है तो श्रद्धा कैसे पैदा होगी और अकारण का अर्थ है अतर्क होगी इसलिए तुम श्रद्धा के लिए उत्तर नहीं दे सकते अगर किसी की मुझ में श्रद्धा है तो मुझसे पूछो वो तुम्हें संतुष्ट न कर सकेगा ये हो सकता है कि तुम उसे संतुष्ट कर दो कि गलत है तुम्हारी श्रद्धा तुम 25 तर्क देके खंडित कर सकते हो उसकी श्रद्धा लेकिन वो अपनी श्रद्धा के संबंध में एक भी तर्क ना दे पाएगा और अगर वो समझ गया है श्रद्धा का सार तो वो तर्क देने की कोशिश भी ना करेगा और अगर श्रद्धा का रस चख लिया है उसने तो वह हंसेगा तुम्हारे तर्कों पर और तुम्हें उसका व्यवहार अतर्क मालूम पड़ेगा क्योंकि तुम 25 तर्क दे रहे हो जो श्रद्धा को खंडित कर सकते हैं लेकिन वो तुम्हारे कोई तर्क उस पर कोई असर नहीं करते तर्क पड़ते हैं उस पर वो गिर जाते हैं श्रद्धा अतर्क है होती है तो होती है नहीं होती तो नहीं होती कोई चेष्टा करके श्रद्धा नहीं ला सकता इसलिए तुम कैसे गुरु को चुनोगे तुम लाख उपाय करो तुम श्रद्धा थोड़ी पैदा कर सकते हो इसलिए गुरु को चुनने का एक ही उपाय है और वो यह है कि गुरु तुम्हें चुन ले तुम कैसे चुनोगे पर तुम गुरु को चुनने में बाधा डाल सकते हो इसलिए शिष्य की होने की एक ही कला है कि वो उपलब्ध रहे वो चुन नहीं सकता कोई कारण नहीं है चुनने का कोई तर्क नहीं है चुनने का और अगर तर्क से तुम चुनते हो तो जानना वो श्रद्धा नहीं वो बुद्धि का ही खेल है तुम कहते हो ये आदमी जो कहता है ठीक कहता है इसलिए इसको हम अपना गुरु बनाते हैं तो तुमने गुरु चुना ही नहीं तुम शिक्षक की ही तलाश कर रहे हो अभी तुमने देखा कि इस आदमी का आचरण ठीक है तुम कौन हो कैसे तुम आचरण जानोगे कि ठीक क्या है गलत क्या है काश तुम्हें ठीक और गलत का ही पता होता तो तुम खुद ही गुरु थे तुम्हें कोई खोजने की जरूरत न थी तुम कैसे चुनोगे कि इस आचरण ठीक है समाज ने जो तुम्हें सिखाया है कि क्या ठीक है क्या गलत क्या है क्या नीति है क्या अनीति है वही समाज का सिखावन तुम इस पर लगाओगे तुम ज्ञान के माध्यम से गुरु को चुन रहे हो श्रद्धा के माध्यम से नहीं तो तुम उसी को गुरु चुन लोगे जिसको तुम सोचते रहे हो कि गुरु होना चाहिए अगर तुम जैन घर में पैदा हुए हो तो यह आदमी उपवास करता है एक बार खाना खाता है रात भोजन नहीं लेता पानी नहीं छूता रात गरम पानी पीता है चुन लोगे गुरु का काम पूरा हो गया इतनी सस्ती होती परीक्षा कास की पानी पीने से तुम पता लगा ले तो अगर ये ठंडा पानी पी रहा है तो बात खत्म हो गई दिगंबर जैन मुनि स्नान नहीं करते तो दिगंबर अगर तुम स्नान करते हो तो बात खत्म हो गई एक घर में मैं रुका था मैं दिन में दो दफे स्नान करता हूं उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप ज्ञानी होकर और दो बार स्नान क्योंकि पानी में तो जीवाणु हैं उनकी हत्या होती जैन मुनि दिगंबर जैन मुनि स्नान नहीं करता बदबू आती है शरीर से अगर तुम्हारे समाज ने तुम्हें स्वच्छता सिखाई हो तो तुम दिगंबर जैन मुनि को गुरु न मान सकोगे कि ये कैसा गुरु बदबू आती है मुंह से क्योंकि वो ठीक से दतुन नहीं कर सकता मंजन का उपयोग नहीं कर सकता या करे तो चोरी करनी पड़ती छिपा के करना पड़ता है मगर तुम्हारी धारणा से अगर तुम चुनोगे तो तुमने गुरु चुना ही नहीं तुम ही गुरु हो क्योंकि धारणा तो तुम्हारी ही तुम लिए चल रहे हो श्रद्धा का अर्थ है मैं अपनी सारी धारणा छोड़ता हूं श्रद्धा का अर्थ है अपनी सारी धारणाओं को एक किनारे रख के तुम्हें मैं सीधा देखता हूं मैं सोचूंगा नहीं देखूंगा मैं विचार करूंगा तुम्हारी सुगंध लूंगा मैं अपनी मान्यताएं तुम्हारे पास ना लाऊंगा मैं उनका बीच में पर्दा खड़ा ना करूंगा तुम्हारी आंख में सीधा झांकूंगा। श्रद्धा बुद्धि को एक तरफ रख के उत्पन्न होती और जो व्यक्ति भी इसके लिए राजी है उसके लिए गुरु उपलब्ध हो जाएगा गुरु सदा मौजूद है जब तुम तैयार हो तभी उपलब्ध हो जाता तुम्हारी तैयारी की ही कमी तब ऐसा व्यक्ति एक गुरु से दूसरे गुरु तीसरे गुरु के पास जाएगा भी तो खुले मन से जाएगा जहां घटना घट जाएगी वहां रुक जाएगा ये घटना है जो घटती तुम इसे घटा नहीं सकते इसलिए मैंने कहा तुम सिर्फ उपलब्ध हो सकते हो अनेक गुरु हैं हर काल में अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तुम उनके पास उपलब्ध अवस्था में जाओ बस कहीं ना कहीं हृदय का मेल बैठ जाएगा और जब हृदय का मेल बैठ जाता है कोई बिठा नहीं सकता जैसे प्रेम घटता है वैसी ही श्रद्धा भी घटती तुम कोई तर्क दे सकते हो कि इस स्त्री से तुम्हारा प्रेम क्यों हो गया तुम्हारे सब तर्क झूठे होंगे क्योंकि वस्तुता तर्क तुम बाद में खोजोगे प्रेम पहले हो जाएगा तब तुम युक्तियां खोजोगे कि क्यों हो गया प्रेम एक घटना है इसलिए लोग कहते हैं प्रेम अंधा है ठीक कहते हैं लेकिन बिना प्रेम के आंखें बेकार हैं आंख रख के भी क्या करोगे अंधा प्रेम भी चुनने जैसा है क्योंकि अंधे प्रेम के पास भी देखने की एक क्षमता है जो तुम्हारी आंखों के पास नहीं श्रद्धा भी अंधी है यही तो अर्थ है उसका अतर्क होने का होती तो होती है नहीं होती तो नहीं होती तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा तुम सिर्फ उपलब्ध रहो गुरुओं की सन्निधि में रहो सत्संग में जाओ उनकी संगत में बैठो कहीं घट जाएगा और जब घट जाए तब तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है तुम कोई तर्क ना दे सकोगे क्योंकि तुम्हारे तर्क को खंडित करने के 25 उपाय किए जा सकते हैं अगर कबीर को तुम कहो कि मेरे गुरु हैं तो जैन कहेगा ये कैसे तुम्हारे गुरु हो सकते इनकी पत्नी है और बच्चा है ये ब्रह्मचारी नहीं और अभी भी इन्हें पत्नी बच्चे को नहीं छोड़ा है ये कैसे गुरु हो सकते हैं ये अभी भी कपड़ा बनाते और बेचते हैं नहीं ये गुरु नहीं हो सकते तो कबीर के बगल में भी जैन बसा रहे तो भी कबीर से कोई संबंध ना जोड़ेगा सूफी फकीर अगर तुम उनसे कहो कि ये महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए हमारे गुरु हैं तो सूफियों को मानने वाले उनको गुरु नहीं मानेंगे वो कहेंगे कि गुरु तो सदा अपने को छिपाता है ये नग्न होकर घूम रहे हैं तो प्रकट होने का ढंग गुरु तो अपने ऐसा छिपा लेता है कि खोजने वाला बमुश्किल खोज पाता है गुरु जाहिर नहीं करता है। क्योंकि गुरु कोई संसार की घटना नहीं है। वो सिर्फ उसी के लिए है जिसको परमात्मा की तलाश है और जिसको परमात्मा की तलाश है गुरु कहीं भी छिपा हो वो खोज लेगा हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया अपने शास्त्रों में जिससे ये आदमी हुआ ही नहीं क्यों करें इसका उल्लेख क्योंकि ये उन्हें गुरु मालूम ही ना पड़ा धारणाएं अत तो अड़चने हो जाती हैं एक भक्त से मैं बात कर रहा था ज्ञानी है पंडित है। जीसस की बात चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि और कुछ भी हो मैं जीसस को अवतार नहीं मान सकता क्योंकि अवतार फांसीयों पर नहीं मरते निश्चित ही न तो राम फांसी पे मरे हैं न बुद्ध फांसी पे मरे हैं तो तो जीसस फांसी पे मरे हैं और फिर उन्होंने कहा कि फिर ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है कर्म का सिद्धांत जरूर जीसस ने कोई पाप कर्म किए होंगे अतीत में उन्हीं का फल भोग रहे हैं सूली पिलट के हिन्दुस्तान में जीसस को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो सकता क्योंकि सूली पिलटका हु गुरु जन कहते हैं कि महावीर अगर रास्ते पे चलते हो कांटा सीधा पड़ा हो तो तत्क्षण उल्टा हो जाता है क्योंकि तो महावीर के कर्म इतने शुभ कि कांटा चुभ कैसे सकता है क्योंकि दुख तो अपने ही कर्मों के कारण होता है तो कांटा सीधा पड़ा हो महावीर को आते देख के तत्क्षण उल्टा हो जाता है कहीं चुभ न जाए तो सूली सोच सकते हो महावीर को सूली पर असंभव सूली लगी कैसे सकती है लेकिन अगर ईसाई को पूछो तो ईसाई कहता है कि तुम्हारे महावीर तुम्हारे बुद्ध तुम्हारे राम कृष्ण कुछ भी नहीं जीसस का क्या मुकाबला जिसने लोगों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दिया जिसने सारा जगत पाप से मुक्त हो सके इसलिए सूली भोगी तुम्हारे महावीर बुद्ध सब स्वार्थी हैं अपने अपने ध्यान में लगे जगत की उनको कोई चिंता नहीं अपनी आत्मा मुक्त हो जाए इसकी चिंता है जीसस ने सब कैसे मुक्त हो सकें इसकी चिंता की ये अवतारी पुरुष है ये ईश्वर का बेटा है बाकी तो सब छोटे छोटे स्वार्थी कैसे तय करोगे कौन गुरु है तय करने का कोई उपाय नहीं तुम सिर्फ उपलब्ध होना अगर तुम उपलब्ध रहे तो तुम अचानक किसी दिन पाओगे किसी व्यक्ति के निकट श्रद्धा का जन्म हुआ एक फूल खिला तुम्हारे भीतर जो अतर्क है जिसको तुम सिद्ध न कर सकोगे जिसको तुम सिद्ध करने जाओगे तो हारोगे जिसको तुम किसी को समझाना चाहोगे तो मुसीबत में पड़ोगे उसका कोई भी खंडन कर सकता है गुरु श्रद्धा के बिना घटता ही नहीं क्योंकि श्रद्धा की आंख से ही देखा जा सकता है और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो विचार का नहीं है वो श्रद्धा का है वो प्रेम का है वो अत्यंत आत्मीय संबंध है उससे बड़ा आत्मीय कोई संबंध जगत में नहीं है पति पत्नी का संबंध भी आत्मीय नहीं है बाप बेटे का संबंध भी आत्मीय नहीं है भाई भाई का संबंध भी आत्मी नहीं फासले है फासले हैं क्योंकि सारे संबंध शरीर के हैं तुम्हारे पिता तुम्हारे पिता हैं क्यों क्योंकि उनके शरीर से तुम पैदा हुए हो और क्या संबंध है तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ है क्यों क्योंकि उस शरीर से तुम पैदा हुए हो हु। ये संबंध सब शारीरिक है इसमें आत्मा का क्या संबंध है भाई से तुम जुड़े हो बहन से तुम जुड़े हो क्योंकि एक ही शरीर की तुम संतान हो लेकिन ये संबंध शरीर का है एक ही संबंध है जगत में जो शरीर का नहीं है वो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है उससे कोई संबंध शरीर का नहीं है उससे संबंध आत्मा का है और जिससे आत्मा का संबंध है उससे ही परमात्मा की उपलब्धि हो सकेगी